ano shur talk ata to bhakti jigyasa number 17 ख्याति तदर्थ ख्या तदर्थप्राण स्थानदीयताकुदिस्मणे बाहुल अयस्तु न पूर्व सूत्र चैत्य चित्तौरण तृतीयम चैत्य और चित् ज्ञे और ज्ञान दृष्ट द्रश्ट और दृष्टा से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ जगत में नहीं जगत को दो में बांटा जा सकता है जानने वाले में और जो जाना जाता है मैं और तू में यह अंतिम विभाजन है इसके भी भीतर गए तो विभाजन समाप्त हो जाते हैं भेद गिर जाते हैं यहां तक भेद की सीमा है यहां तक भेद का लोक है फिर दृष्टान और गहरे गए या दृश्य में गहरे गए तो दोनों के भीतर एक का ही आविर्भाव होता है ज्ञान यहीं तक जाता है भक्ति इससे आगे जाती ज्ञान यहां रुक जाता है ज्ञाता और गेय के भेद पर इसलिए ज्ञान वस्तुता अद्वैतवादी नहीं होता हो नहीं सकता ज्ञान तो द्वैतवादी होगा ही अनिवार्यता होगा उसमें अंतर्निहित अनिवार्यता है द्वैत की इसलिए से बड़े से बड़े ज्ञानी भी चाहे लाख कहें कि संसार मिथ्या है माया है पर संसार को मानते संसार को बिना माने नहीं चलता ज्ञान की घटना ही नहीं घटती अगर ज्ञाता और गेय का भेद ना हो ईश्वर को जानोगे कैसे अगर जानने वाला ईश्वर से भिन्न ना हो अभिन्न हो तो जानना समाप्त हो गया तुम वृक्ष को जानते हो क्योंकि वृक्ष से भिन्न हो अगर तुम वृक्ष हो गए तो फिर वृक्ष को कैसे जानोगे फिर जानने वाला नहीं बचा ज्ञानी अनंत अनंत भेदों से उठते उठते उस दशा में आ जाता है जहां दो बचते दो के पार ज्ञान की यात्रा नहीं वहां ज्ञान थक जाता है फिर अगर ज्ञानी कहे भी कि एक है तो वो एक उसके द्वैत पर ही आधारित होता है फिर वो ब्रह्म और माया कहेगा द्वैत को कोई नाम देगा पुरुष और प्रकृति कहेगा इससे भेद नहीं पड़ता दो तो कायम रहते भक्ति इससे आगे छलांग लेती आगे उड़ान लेती जहां दो वस्तुता समाप्त हो जाते। क्योंकि भक्ति का आग्रह जानने में नहीं है होने में भक्ति के आग्रह को ठीक से समझ लो भक्ति की बुनियादी धारणा है कि बिना एक हुए कोई उपाय जानने का भी नहीं है। ज्ञान की धारणा है दोहो तो ही जाना जा सकता है भक्ति की धारणा है एक सधे तो ही ज्ञान है इस उसे भक्ति ज्ञान भी नहीं कहती इसलिए क्योंकि ज्ञान में दो की भाषा आ जाती उसे प्रेम कहती एक जानना है बाहर बाहर से और एक जानना है भीतर से प्रेमी भी एक दूसरे को जानते हैं लेकिन वह जानना वैज्ञानिक के जानने से भिन्न है तुम एक डॉक्टर के पास गए तुम्हारे सिर में दर्द है तुमने अपने सिर दर्द की कहानी कही डॉक्टर जानता है सिर दर्द को सिर दर्द के संबंध में पढ़ा है लिखा है खुद भी कभी अनुभव किया है दवा भी जानता है तुम्हें सिरदर्द से छुटकारा दिलाने का उपाय भी करेगा लेकिन उसका जानना बाहर से तुम्हारी प्रेसी या तुम्हारी मां या तुम्हारा पति या तुम्हारा मित्र जब तुम उससे कहोगे कि सिरदर्द वह भी जानता है यद्यपि उसने शास्त्र नहीं पढ़े और सिरदर्द क्या है इसका विश्लेषण ना कर सकेगा लेकिन उसका जानना एक और आयाम का जानना है सहानुभूति का समानुभूति का जब तुम्हारे प्री के सिर में दर्द होता है तो तुम्हारे सिर में भी दर्द हो जाता है जब बेटा परेशान होता है तो मां परेशान हो जाती ये परेशानी बाहर बाहर नहीं रहती ये भीतर छू जाती प्रेमी एक दूसरे में गड्ढमड्ड हो गए होते इसलिए जब कोई प्री पात्र मरता है तो प्री पात्र ही नहीं मरता तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा मर जाता है तुमने जिससे प्रेम किया था वो मर ग उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा मर गया तुम्हारी आत्मा का एक खंड समाप्त हो गया तुम अब उतने ही नहीं हो जितने तब थे जब तुम्हारा प्रेमी जिंदा था अब तुम खाली खाली हो अधूरे अधूरे हो तुम्हारे भवन का एक खंड गिर गया अब तुम खंडहर हो जब प्री के मर जाने पर कोई रोता है चीखता चिल्लाता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं रो रहा चिल्ला रहा है कि प्री मर गया उसकी मृत्यु में उसकी भी मृत्यु घट गई वो भी अब आधा है अपंग है उसके भी पैर टूट गए अब वो कभी पूरा ना हो सकेगा अब ये खालीपन रहेगा और अखरेगा जितना बड़ा प्रेम होगा जितना गहन प्रेम होगा उतनी ही बड़ी मृत्यु घटित होगी और अगर प्रेम परिपूर्ण हो तो प्रीपात्र के मरते ही तुम भी मर जाओगे एक श्वास ज्यादा ना ले सकोगे सती की प्रथा ऐसे ही शुरू हुई थी फिर पीछे विकृत हुई सभी चीजें विकृत हो जाती लेकिन ऐसे ही शुरू हुई थी कभी कोई प्रेमी मरा था और उसकी प्रेसी फिर सांस ना ले सकी थी फिर सांस लेने में कोई अर्थ ही ना रह गया था चिता पर चढ़ने भी जाना नहीं पड़ा था चिता पर चढ़ने लायक था ही कौन अब प्री की मृत्यु में ही स्वयं की भी मृत्यु हो गई थी इतना तादात्म हो तो एक तरह का ज्ञान होगा उसे ज्ञान कहना ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान से हम समझते हैं भेद दूरी फासला वह ज्ञान अनूठे ढंग का ज्ञान होगा वहां फासला ना होगा दुई ना होगी द्वैत न होगा उसी को सांडिल्य प्रीति कहते हैं एक ऐसे जानने का ढंग भी है जो हार्दिक है एक जानने का ढंग है जो बौद्धिक है बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञे का फर्क होता है चैत्य और चित का फर्क होता है दृश्य और दृष्टा का फर्क होता है हार्दिक ज्ञान में भाविक ज्ञान में सब भेद समाप्त हो जाते सांडल्य कहते हैं तभी असली ज्ञान क्योंकि जब तक दूरी है तब तक कैसा ज्ञान रामकृष्ण के जीवन में एक उल्लेख है ऐसे बहुत संतों के जीवन में उल्लेख है पर रामकृष्ण का उल्लेख ताजा है वे गंगा पार कर रहे थे दक्षिणेश्वर में नाव में बैठे उनके भक्त भजंगार अचानक बीज भजन में विचिल्ला है मुझे मारते क्यों हो मुझे मारते क्यों हो जो भजन गा रहे थे वो तो एकदम ठिठक रह गए कौन रामकृष्ण को मार रहा है कौन मारेगा किस लिए उन्होंने कहा आप कहते क्या हैं है परमहंसदेव कोई आपको मार नहीं रहा आपको हुआ क्या है और उन्होंने अपनी चादर उघाड़ी और अपनी पीठ दिखाई और पीठ पर कोड़ों के निशान और खून भक्त तो किम कर्तव्य विमूड़ हो गए उन हमारी समझ के बाहर ये हुआ कैसे रामकृष्ण का उस तरफ देखो बीच गंगा में नाव है उस किनारे पर कुछ लोग मिलकर एक मल्लाह को पीट रहे हैं जब नाव किनारे जाके लगी भक्तों ने उस आदमी को जाके देखा जिसको पीटा गया था उसकी कमीज़ उघाड़ी उसकी पीठ पर ठीक वैसे ही कोड़े के चिन्ह थे जैसे रामकृष्ण के ठीक वैसे ही अब बात और अबूझ हो गई उन्होंने रामकृष्ण को पूछा ये हुआ कैसे उन्होंने कहा उस क्षण में तादात्म हो गए उसे लोग मार रहे थे तुम तो भजन में लीन थे मेरी आंखें उस तरफ लगी थी जब वे उसे मार रहे थे तब एक क्षण को मैं उसके साथ एक हो गए इस स्थिति का नाम है समानुभूति यह सहानुभूति से आगे का कदम है लोगों में तो सहानुभूति ही नहीं है तो समानुभूति तो कहां से होगी सहानुभूति का अर्थ है दया तुम्हें तो पीड़ा हो रही मुझे दया आती समानुभूति का अर्थ तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा हो गई उधर तुम रोते हो इधर मैं रोता हूं वैज्ञानिक बहुत से प्रयोग कर रहे हैं इस संबंध में और समानुभूति पर बड़ी खोज पिछले 20 वर्षों में हुई विशेषकर रूस में बड़ी खोज हुई है। खास करके मां और उसके बच्चों के बीच अभी परीक्षण पशुओं में चल रहा है एक खरगोश को दूर पानी में ले जाकर मील भर गहरे पानी में ले जाकर मारा गया और उसकी मां ऊपर घाट पर खेल रही है जब उसे मारा गया तब खरगोश की मां को जैसे बिजली के धक्के लगे यंत्र लगाए गए थे जो परीक्षण कर रहे थे धक्के लगे जैसे भीतर कोई गहरी चोट लगी फिर इस प्रयोग को बहुत तरह से दोहराया गया जब भी बच्चे को मारा गया तभी मां को चोट पहुंची हजार मील की दूरी पर भी चोट पहुंची क्योंकि मां और बेटे का संबंध बड़ा गहरा है बेटा मां के पेट में नौ महीने रहा है बेटा मां के पेट में नौ महीने इस तरह रहा है कि मां कर रहा है इस तरह का गहरा संबंध फिर किसी का कभी नहीं होगा क्योंकि कौन किसके पेट में नौ महीने रहेगा तो मां और बेटे के हृदय के तार गहराई में जोड़े प्राण संयुक्त थे ठीक ऐसी घटना जुड़वा बच्चों में भी घटती एक जुड़वा बच्चा बीमार हो भारत में और उसका भाई चीन में बीमार हो जाएगा समानुभूति एक ही अंडे में दोनों बड़े हुए थे एक ही साथ धड़के थे उनके हृदय की धड़कन एक ही लय जानती। जो बीमारी एक को पकड़ेगी वो दूसरे को पकड़ जाएगी हजारों मील का फासला हो तो भी पकड़ जाएगी ये समानुभूति के लक्षण है ये एक अनूठे ढंग का जानना है जहां हृदय जुड़े होते हैं इस जोड़ का नाम भक्ति है जिस दिन तुम्हारा हृदय विराट से जुड़ जाता है जिस दिन तुम्हारा प्रेमी और कोई नहीं स्वयं परमात्मा होता है जिस दिन सारे अस्तित्व के साथ तुम एकता में लयबद्ध हो जाते हो तुम्हारी भिन्नता नहीं रहती तुम एकता हो जाते हो तुम इस विराट संगीत में एक स्वर हो जाते हो तुम इस विराट संगीत के विपरीत नहीं बहते तुम इस धारा के साथ एक हो जाते हो ये धारा जहां जाती वहीं जाते हो तुम्हारे भीतर विपरीतता समाप्त हो जाती भक्ति का जन्म होता है आज का सूत्र की शुरुआत है युक्त संपरायात वियोग के पूर्व में दोनों एक ही हैं, जैसे जन्म के पहले मां और बच्चा एक है भेद बाद में आता है इसलिए भेद गौण है भेद ऊपर ऊपर है ऐसे ही हम इस अस्तित्व से एक हैं जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम कहां थे मां के गर्भ में भी नहीं आए थे तब तुम किस गर्भ में थे तब तुम इस विराट के गर्भ में थे इस विराट से तुम अलग हुए ऐसी बस मान्यता है तुम्हारी इस विराट से अलग हो कैसे सकोगे इस विराट के बिना जी कैसे सकोगे इस विराट से टूट के श्वास भी नहीं चलेगी यह विराट ही हमने जीता है हम अभी भी गर्भ में हमें सिर्फ भ्रांति हो गई मछली अभी भी सागर में मगर सागर को भूल गई ऐसे ही हम भी भूल गए नहीं तो परमात्मा ने तुम्हें सब तरफ से घेरा है तुम्हारे खून में वही बैठा हो तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा में वही बैठा है तुम्हारी श्वास में वही चलता तुम्हारे हृदय में वही धड़कता तुम वही हो उसी के पुंजीभूत रूप उसका ही एक आकार उसकी ही एक लहर उसकी ही एक तरंग हो तुम उससे रंच मात्र भिन्न नहीं सांडिल का सूत्र बड़ा प्यारा है युक्त ऊंचा संप्रायात सोचो तो जरा जब तुम नहीं थे तब तुम कहां थे और जब तुम फिर नहीं हो जाओगे तब तुम कहां ऐसा समझो सागर शांत है हवाएं नहीं बहती कोई लहर नहीं उठती फिर आई हवा की एक लहर आया बड़ा एक झोंका उठी एक बड़ी लहर सागर में सागर में लहर जब नहीं उठी थी तब कहां थी सागर ही थी तब अब उठी फिर थोड़ी देर में सागर में गिर जाएगी तब कहां होगी सागर में ही होगी तब ऐसा सोचो जब नहीं उठी थी लहर तब सागर में थी जब उठी तब भी सागर में ही है सिर्फ एक नया रंग एक नया रूप एक नया आकार उठा नाम रूप यह संसार बस नाम रूप है फिर जल्दी ही नाम रूप गिर जाएगा फिर लहर सागर की सागर में हो जाएगी ऐसी उठेगी कई बार गिरेगी कई बार ऐसे तुम कई बार जन्मे और कई बार मरे अभी फिर जन्मे हो अभी फिर मरोगे जो व्यक्ति यह पहचान ले कि जन्म के पहले भी मैं उसी में था मृत्यु के बाद भी उसी में होऊंगा और निश्चित ही जब आगे भी उसी में था पीछे भी उसी में होऊंगा तो बीच में भी उसी में ही हो सकता हूं और कहां होगा अगर मेरा अतीत भी उसमें मेरा भविष्य भी उसमें तो मेरा वर्तमान भी उसमें ही होगा जो जाग जाता है इस भाव में कि मैं परमात्मा में हूं और हम क्षण भर को भिन्न नहीं हुए वही भक्त युक्त चाह संपरायात वियोग के पूर्व दोनों एक ही और ऐसी ही दशा परम विश्लेषण की है वो जो दृष्टा और दृश्य का भेद है वो भी एक लहर मात्र है। नहीं तो देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है वही देखता है वही देखा जाता है ऐसा समझो ना रात तुम सपना देखते हो तब देखने वाला और जो दिखाई पड़ता है उसमें कुछ भेद होता है सपने में तुम ही सब होते हो वो जो सपने की कहानी चलती वो जो सपने की फिल्म दोहरती उसमें सभी तुम होते हो निर्देशक भी तुम कथा लेखक भी तुम गायक भी तुम नायक भी तुम पर्दा भी तुम और दर्शक भी तुम तुम ही सब होते हो इसी गहन अनुभव के कारण संसार को स्वप्न कहा है जानने वालों ने स्वप्न का अर्थ यह होता है सब एक है और फिर भी भेद मालूम पड़ता है सुबह जागोगे जब तुम तब कहां है सपना तुम्हारा तब तुम्ही में लीन हो गया लहर उठी थी तुम ही में वापस हो गई दृश्य दृष्टा से ही उठता है और दृष्टा में ही लीन हो जाता है दोनों वियोग के पूर्व एक है और संयोग के बाद फिर एक बीच में क्या भिन्न है बस बीच में भिन्न भांसते आभास होता है उस आभास का नाम माया है वे अनादि काल से दोनों एक हैं एक ही है जो दोनों में प्रकट हो रहा है एक ने ही अपने को विभाजित कर लिया खेल के लिए लीला के लिए शास्त्र कहते हैं वह अकेला था ऊब गया अकेले अकेले उसने अपने को विभाजित किया फिर अपने से ही छिया छी फिर अपने से ही खेल शुरू किया यही तो तुम रोज सपने में करते हो जो तुम सपने में करते हो वही विराट अर्थ में सारे जगत में हो रहा इस जगत को परमात्मा का सपना समझो इस जगत को परमात्मा का सपना समझा तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाएगी फिर तुम क्षण भर को भी अपने को भिन्न नहीं मान पाओगे और जब कोई अपने को भिन्न नहीं मानता तो अहंकार गया संघर्ष गया संकल्प गया जद्दोजहद गई तब विश्राम है उस विश्राम को सांडिल्य कहते हैं भक्ति उसी विश्राम को मैं सन्यास कहता हूं सब तरफ से जिसने अपने को छोड़ दिया धारा के साथ शक्तित्व न अन्यतम वेद्यम शक्ति ही की क्रिया है इस कारण यह जगत मिथ्या नहीं और एक बहुत अद्भुत वचन तुम रोज सुनते हो तुम्हारे तथाकथित ज्ञानियों को यह कहते हुए कि जगत मिथ्या है झूठा है सांडिल्य बड़ा बहुमूल्य भेद करते वो कहते हैं जगत माया तो है लेकिन मिथ्या नहीं मिथ्या और माया शब्दों को समझ लेना चाहिए मिथ्या का अर्थ होता है जो है ही नहीं माया का अर्थ होता है जो है तो नहीं लेकिन है जैसा भाषता है इन दोनों में फर्क है पर्याय पर्यायवाची नहीं है मिथ्या का अर्थ होता है अन्य असत्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का अर्थ होता है अस्तित्व है तो नहीं लेकिन प्रतीत होता है जैसे सपना सपने को क्या कहोगे माया कहोगे या मिथ्या कहोगे अगर मिथ्या कहो तो सपना है ही नहीं लेकिन ये तो तुम नहीं कह सकते कि सपना था ही नहीं तुम्हें बुरी तरह याद है सुबह भी याद है कि सपना था तुमने देखा है अपनी ही आंखों से देखा है नहीं होता तो दिखाई कैसे पड़ता एक बात नहीं होता तो दिखाई नहीं पड़ता कई रातें ऐसी होती जब सपना नहीं होता तब तो तुम सुबह नहीं कहते कि सपना देखा हालांकि दिखाई नहीं पड़ा हालांकि था नहीं मगर देखा जब सपना नहीं होता तब रात खाली होती तो स्वप्न शून्य निद्रा में और स्वप्न सहित निद्रा में कुछ भेद तो है स्वप्न शून्य निद्रा में कोई तरंग नहीं होती स्वप्न से भरी निद्रा में तरंगे होती सुबह जान जाग के पता चलता है कि वे तरंगे सत्य नहीं थी मगर क्या उनको बिल्कुल एकांतिक रूप से असत्य कह सकोगे सत्य तो नहीं थी क्योंकि सुबह हाथ में कुछ लगता नहीं हाथ खाली के खाली रात सोने के महल थे बड़ा साम्राज्य था और सुबह हाथ खाली कुछ भी हाथ में नहीं सच तो नहीं था सपना लेकिन क्या तुम इतने ही जोर से कह सकोगे कि झूठ था झूठ भी नहीं कह सकोगे क्योंकि झूठ होता तो देखा कैसे तो कुछ ऐसा था कि सच और झूठ के बीच में था ये तीन शब्द समझ लो सत्य जो है और सदा रहेगा झूठ जो नहीं है और कभी नहीं हो सकेगा और मिथ्या जो दोनों के मध्य में थोड़ा है थोड़ा नहीं कभी है कभी नहीं है आज है कल नहीं होगा कल था आज नहीं है क्षण भर को होता है फिर विलीन हो जाता है तरंग है लहर है मिथ्या नहीं कह सकोगे इसे इसे माया कहेंगे जिस जादूगर खेल दिखा था वह माया है है तो नहीं सच में मगर बिल्कुल झूठ भी नहीं अंग्रेजी का शब्द मैजिक संस्कृत के माया शब्द से ही बना है सांडिल्य कहते हैं ये जगत माया है सच लेकिन मिथ्या नहीं है मिथ्या क्यों नहीं है नहीं हो सकता क्योंकि सच्चे सागर में अगर लहर उठी है तो लहर की भांति भला झूठ हो लेकिन है तो सच्चे सागर का ही अंग सत्य के सागर में झूठी लहर कैसे उठ सकती और अगर सत्य के सागर में झूठी लहर उठ सकती है तो सागर ही झूठ हो गया सत्य में झूठ कैसे उठ सकता है एक बहुत बहुमूल्य प्रश्न उन्होंने उठाया सक्तित्वात न अर्थ अनितम बेधम यह जगत उसकी ही शक्ति है तो झूठ तो नहीं हो सकता यह खेल उसका है खेल सही लेकिन झूठ नहीं सत्य भी नहीं क्योंकि क्षण है सत्य के साथ अर्थ होता है जो शाश्वत है और झूठ के साथ अर्थ होता है जो कभी नहीं और सत्य जो सदा है मगर यह कुछ बीच की दशा है अभी लगता है अभी नहीं हो जाता है जवान थे और जवानी के सपने देखे थे फिर बूढ़े हो गए वे सपने सब फिजूल हो गए तब हंसता है आदमी बूढ़ा होकर हंसता है उसे भरोसा नहीं आता कि मैं ऐसी नासमझिया कर सका मैं ऐसी मूढ़ताएं कर सका मैं सौंदर्य के पीछे ऐसा दीवाना हो के भाग सका मैं स्त्री पुरुषों में इतना तल्लीन हो सका भरोसा नहीं आता कि ये कैसे हुआ लेकिन कभी हुआ था आज स्वप्न भंग हो गया है लेकिन जब स्वप्न था तो बड़ा बलशाली था जब स्वप्न था तो उसने खूब नचाया था जब स्वप्न था तो बड़े झंझावात आए थे उसने खूब दौड़ाया था जी जान की बाजी लगवाती थी तब वही सूझता था तब लगता था सब खो जाए मगर यह सपना पूरा हो जो आदमी धन के पीछे ही दौड़ता रहा दौड़ता रहा और एक दिन जाग के पाता है कि सब धन पानी का बबूला है रोता नहीं होगा भीतर मन में पश्चाताप नहीं होता होगा कि मैं इतना मूढ़ था तुम्हें नहीं हुआ है किसी ने किसी जगह तुम्हें भी हुआ होगा किसी ने कुछ कह दिया था दो कड़वे शब्द कह दिए थे और तुम आग बबूला हो गए थे मरने मारने को तैयार हो गए थे फिर पीछे पछताए हो और सोचा कि यह भी क्या हुआ ऐसी तो कुछ खास बात ना थी इतना क्रुद्ध हो जाने का तो कोई कारण ना था अकारण में भी विक्षिप्त हुआ कारण मैंने संघर्ष सिर लिया अकारण मैंने चोट पहुंचाई अब तुम जार जार रोते हो और तुम सोचते हो ये हुआ कैसे मेरे बावजूद हो गया मैं तो चाहता भी नहीं था कि ये हो मगर जब इस तूफान ने तुम्हें पकड़ा था तब तुम्हें जरा भी होश नहीं था काश तुम्हें उसी समय होश आ जाता तो ये उसी वक्त झूठ हो जाता होश पीछे आया अगर रात सपने में तुम जाग जाओ तो उसी वक्त सपना समाप्त हो जाएगा। भरी जवानी में भी सपने टूट गए आखिर बुद्ध का टूटा आखिर महावीर का टूटा राज महलों में सपने टूट गए भरथरी का टूटा सब कुछ था और अचानक सपना टूट गया है जबकि सपना बड़ी गर्मी में था जबकि सपना बड़ा जवानी में था जबकि सपना पूरा होने के करीब लग रहा था तब सपने टूट गए और टूटते ही सब व्यर्थ हो गया बुद्ध ने जब घर छोड़ा और जब वे अपने रथ से गांव के दूर जंगल में निकल गए और जब उन्होंने सारथी को वापस भेजा तो सारथी ने कहा आप ये कर क्या रहे आप जा कहां रहे इस राजमहल को छोड़ के जाते इस सोने जैसे महल को छोड़ के जाते दुनिया इसी के लिए तड़फती है और अपनी उस प्यारी पत्नी की तो याद करो और अपने नए पैदा हुए बच्चे की तो याद करो अभी अभी पैदा हुआ है उसे छोड़ के कहां जाते हो वह बूढ़ा सारथी बुद्ध को याद दिला रहा है कि तुम जो छोड़कर जा रहे हो बड़ा प्यारा है बड़ा बहुमूल्य बुद्ध हंसने लगे उन्होंने कहा मैं पीछे लौट कर देखता हूं ना तो मुझे कोई राजमहल दिखाई पड़ता ना कोई पत्नी दिखाई पड़ती ना कोई बेटा दिखाई पड़ता मुझे सिर्फ दिखाई पड़ती है लपटें और लपटें वहां सब जल रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं सारथी को समझ में नहीं आता वो कहता कहां की लपटें किन लपटों की बातें कर रहे हैं आप किस सपने की बात कर रहे हैं जागो कहां की लपटे सुंदर महल है पत्नी है पिता है राज्य सब सुविधा है जाते कहां हो मुझे तो कोई लपटे नहीं दिखाई पड़ती वह भी ठीक कह रहा है हालांकि बुढ़ा हो गया लेकिन अभी उसका सपना नहीं टूटा है बुद्ध भी ठीक कह रहे हैं यद्यपि अभी जवान है अभी सपने देखने के दिन थे मगर सपना टूट गया है जितनी मेधा होती उतनी जल्दी सपना टूट जाता है जितनी प्रतिभा होती उतनी जल्दी सपना टूट जाता है प्रतिभा की कसौटिया कसौटी क्या है पश्चिम में प्रतिभा की जो कसौटी है वो पूरब में नहीं पूरब की अपनी कसौटी है पूरब की कसौटी बड़ी बहुमूल्य है पश्चिम में प्रतिभा की कसौटी है तुम्हारा आईक्यू कितना इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना परीक्षा में तुम कितने अंक पाते हो अगर सौ के इस तरफ है तो साधारण अगर सौ के उस तरफ है तो विशेष अगर डेढ़ सौ के आगे गया तो बहुत विशेष अगर दो सौ के करीब पहुंच गया तो महा तो तो महाप्रतिभावान, और इधर पचास के नीचे गिर गया तो बुद्धू और तीस के नीचे गिर गया तो बिल्कुल जड़ बुद्धि मापी जाती आंकड़ों में कितने प्रश्न हल कर सकते हो पूरे परीक्षा कुछ और है पूरब कहता है कितने जागे हो कितने प्रश्न हल कर सकते हो ये सवाल नहीं कितना जागरण जागरण की मात्रा कितनी है अवेयरनेस कोशियंट एक यू कितना होश है चीजें जैसी है उनको वैसा ही देख पाते हो कि अभी भी सपने का प्रक्षेपण चलता है बुद्ध को हम प्रतिभाशाली कहते हैं। आइंस्टीन को हम प्रतिभाशाली ना कह सकेंगे दिपि मरने के कुछ दिन पहले उसे थोड़ा थोड़ा जागरण आना शुरू हुआ था। थोड़ी करबटे उसने बदलनी शुरू की थी आइंस्टीन बुद्धिमान तो था मेधा भी नहीं था मेधा तो वही जो जगत के सारे सपनों को उखाड़ दे और जगत के सत्य को दिखला दे लहरें विदा हो जाएं और सागर दिखाई पड़ जाए नाम रूप खो जाए और यथार्थ दिखाई पड़ जाए यथा भूतम वह जो सब भूतों का अंतरतम है वह जो सब अस्तित्व के भीतर छिपा हुआ महाअस्तित्व है वह दिखाई पड़ जाए परमात्मा अनुभव में आ जाए तो हम कहते हैं प्रतिभा मेधा तो हम कहते हैं प्रज्ञा बुद्धत्व शक्तित्वात न अनिर्तम वेद्यम ये जो सब तरफ फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है जगत ये उसी की ऊर्जा की तरंग है इसलिए मिथ्या तो नहीं माया जरूर है मिथ्या कहो तो इसे छोड़ के भागना पड़ेगा माया कहो तो जागकर जी लो बस काफी है इसलिए भक्त छोड़कर नहीं भागता ज्ञानी भगोड़ा हो जाता है ज्ञानी डरता है अब ये बड़े मजे की बात है ज्ञानी कहता है मिथ्या और फिर डरता है जब है ही नहीं तो डरना क्या होना तो ये चाहिए कि ज्ञानी डरे ही नहीं ज्ञानी तो बाजार में रहे घरगृहस्थी गर में रहे भागना कहां है जब है ही नहीं कहता तो है मिथ्या मगर वो मिथ्या भी शायद अपने को समझाने के लिए कहता है वो मिथ्या कहना भी संसार से लड़ने की ही उसकी एक तर्ज है संसार से लड़ने की ही एक विधि है मिथ्या कह के अपने को समझाता है कि मिथ्या है झूठ है इसमें रखा क्या है एक जैन मुनि से मेरा मिलना हुआ उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई कविता थी कविता के दृष्टि से बड़ी अच्छी थी मगर मुनि के मुंह से ठीक नहीं थी हालांकि उनके भक्तों ने बड़े सिर हिलाए क्योंकि साधारणता कोई भी कहता की बात बिल्कुल गजब की ठीक है।, है यही तो कहा जाता रहा सदियों से मुनि ने अपनी कविता में कहा था कि तुम रहो अपने राजमहलों में मेरे लिए तो तुम्हारे राजमहल मिथ्या है तुम मजा कर लो संसार में मेरे लिए संसार तो मिथ्या है तुम बैठो सिंहासनों पर अपने मैं तो अपने धूल में ही मस्त हूं बिल्कुल ठीक साधारणता यही कहा जाता है सारे महात्मा यही कहते हैं इसमें कुछ नया भी नहीं था भक्तों ने सिर हिलाया मैंने उनसे कहा अगर यह बात सच ही है कि राज सिंहासन मिथ्या है तो उनका उल्लेख क्यों उनकी चर्चा क्यों अगर राजमहल है ही नहीं तो किसकी बातें कर रहे हो कौन राजमहल में रहता है फिर और मजा यह है कि राजाओं ने कभी नहीं लिखी ये कविताएं उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मजा करो अपनी धूल में हम तो अपने राजमहल में ही ठीक तुम कर लो मजा धूल में रखा क्या सब मिथ्या है? हम तो अपने राजमहल में ही ठीक तुम कर लो मजा अपनी फकीरी में सब मिथ्या है हम तो अपने सिंहासन पर ही ठीक ऐसा किसी राजा ने कभी नहीं कहा लेकिन मुनि सदा से कहते रहे लगता है मुनि के मन में कहीं छिपी ईर्षा है मुनि के मन में कहीं छिपी लिप्सा है वासना है दिखता तो उसे भी है कि सोने का महल रहने योग्य है मजा तो वहां है लेकिन अब अपने को झुटला रहा है अपने को समझा रहा है लिपापोती कर रहा है कह रहा है कि क्या रखा है वहां यह कविता किसी और को समझाने के लिए नहीं है यह कविता अपने को ही समझाने के लिए कि वहां कुछ नहीं सब मिट्टी है सब पानी के बबूले हैं अगर पानी के ही बबूले हैं तो इतना भी श्रम क्या करते हो यह कविता भी किस लिए लिखी पानी के बबूलों के निवेदन में यह कविता लिखी जाती जरूरत क्या है बात खत्म हो गई कहते हैं संसार माया है और अगर संसार को माया मिथ्या कहने वाले व्यक्ति को अगर कोई स्त्री छू ले तो वह एकदम घबरा जाता है ये घबराहट क्या जो है ही नहीं उसके छूने से इतने क्या घबरा गए इतनी क्या परेशानी हो गई मैं एक सभा में निमंत्रित था वहां एक जैन मुनि भी निमंत्रित थे वे ठिठक के खड़े हो गए बिछी हुई दरी हटानी पड़ी मैंने पूछा मामला क्या है उन्होंने कहा वो दरी पे नहीं चल सकती क्योंकि दरी पे स्त्रियां बैठी हुई दरी पे स्त्रियां बैठी हुई हैं दरी तक स्त्री हो गई अब वो दरी पे कैसे चलें? दरी में तक खतरा है और मैं जानता हूं कि खतरा हो सकता है दबाया होगा स्त्री के प्रति मन को बहुत तब वो दरी से भी रस ले सकता है तुम्हारे दमन से भरे अनेक शास्त्र कहते हैं जिस जगह स्त्री बैठी हो कितनी देर तक उस जगह फिर मुनि को नहीं बैठना चाहिए क्योंकि काफी देर तक स्त्री की तरंगे उस जगह को घेरी रहती स्त्री झूठ है झूठ जा चुका झूठ की तरंगें अभी बैठी उस जगह पे बैठना मत ये कौन लोग हैं ये रुग्ण चित्त की दशाएं मालूम होती इन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है ये विक्षिप्त लोग मालूम होते भक्ति ज्यादा स्वस्थ है सांडिल्य कहते हैं मिथ्या मत कहो क्योंकि है तो लेकिन माया कहा जा सकता है माया का अर्थ कि जब तक तुम नशे में हो तब तक मालूम होता है सच जब तुम्हारा नशा टूटता तब मालूम होता है झूठ असली सवाल नशा तोड़ने का है एक झूठ से दूसरे झूठ को तोड़ने से क्या होगा मैंने सुना है एक आदमी सिर पे एक टोकरी लिए चला आता था उस टोकरी में छेद थे कई साथ चलते हुए एक राहगीर को जिज्ञासा उठी उसने कहा इस टोकरी में आप क्या लिए इसमें बड़े छेद हैं। उसने कहा इसमें मैं न्यौला ला रहा हूं न्योला छेद किस लिए किए तो उसने कहा छेद इसलिए किए वो श्वास ले सके न्यौला किस लिए ला रहा है उस आदमी ने पूछा न्योले की क्या जरूरत न्यौले का क्या उपयोग उसने कहा बात यह है कि मुझे शराब पीने की आदत है और जब मैं ज्यादा पी लेता हूं तो मुझे सांप दिखाई पड़ते उन सांपों के लिए नेवला ला रहा हूं क्योंकि कहते हैं नेवला सांपों को खा जाता है या टुकड़े टुकड़े कर देता उस आदमी ने कहा मेरे भाई लेकिन अभी तो तुम होश में हो वो जो सांप तुम्हें जब तुम शराब पीते हो दिखाई पड़ते हैं सच्चे नहीं होते तो उसने कही ये न्योले कौन सच्चा है खाली डब्बा है मगर अपने को भरमाने के लिए इसको रखेंगे पास जब नकली सांप हमला करेंगे नकली न्यौला छोड़ देंगे संसार मिथ्या है फिर ये योग जब तब यह सब झूठे न्यौले अगर संसार है ही नहीं तो ये विधि विधान संसार से छूटने के इनका क्या अर्थ है बीमारी ही नहीं है तो औषधि किस लिए ढो रहे हो मगर बीमारी झूठ और तुम जानते हो औषधि भी झूठ है। सांडिल ज्यादा ठीक बात कहते हैं वो कहते हैं बीमारी झूठ है ऐसा मत कहो बीमारी है तो मिथ्या है जब तक चढ़ी है सिर पर तब तक है जब तक होश नहीं है तब तक है जब तक ध्यान नहीं है तब तक है जब तक जागरण नहीं घटा है तब तक है और जब जागरण घटेगा तब तुम पाओगे कि लहर असत्य नहीं थी लहर को ही देखा था इसलिए भूल हो गई थी लहर के पीछे छिपा सागर है नाम के पीछे छिपा अनाम है रूप के पीछे छिपा अरूप है दृश्य के पीछे छिपा अदृश्य भूल हमारी थी कि हम ऊपर ही ऊपर रुक गए सतह पर रुक गए और गहरे में ना गए यह जो भी दिखाई पड़ता है उसी परमात्मा की ऊर्जा है इसलिए मिथ्या नहीं हो सकता इस जगत में मिथ्या कुछ भी नहीं माया है माया का अर्थ झूठ नहीं होता माया का अर्थ होता है सपना जब तक नींद है तब तक सच है इस दृष्टि से देखने पर संसार से भागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती जागने की जरूरत रह जाती भागने की जरूरत नहीं रह जाती भगोड़े मत बनना जगोड़े बनो जागो तत्पर शुद्धि चाह गम्यालोक व लिगेभ्या उसकी भक्ति की शुद्धता मनुष्यों के चिन्ह से अनुभव होगी और कैसे जानोगे कि कोई जाग गया कैसे पहचानोगे कि किसी में भक्ति का उदय हुआ कैसे जानोगे कि किसी की चेतना शुद्ध हुई कैसे जानोगे कि कोई प्रभु से जुड़ा तो तुम्हारे लिए कुछ लक्षण देते भक्त को कैसे पहचानोगे और तुम्हारे भीतर भक्ति उमग रही है इसको कैसे पहचानोगे तुम्हारे भीतर वस्तुतः यात्रा शुरू हो गई परमात्मा की तरफ इसकी पहचान क्या होगी कसौटी क्या होगी भक्ति की परशुद्धि का ज्ञान लौकिक प्रीति की भांति ही होता है प्रीति तो प्रीति है लौकिक हो कि अलौकिक हो उसके लक्षण तो एक जैसे गहराई बढ़ जाती कोई अपनी पत्नी के लिए रो रहा है निश्चित ही रोना है मगर आंसू बहुत गहरे नहीं हो सकते आंसुओं में पैसिफिक सागर की गहराई नहीं हो सकती आंसू ऐसे होंगे जैसे बरसा में डबरे बन जाते सड़क के किनारे कोई परमात्मा के लिए रो रहा है उसके आंसुओं में पैसिफिक सागर की गहराई होगी अनंत गहराई होगी आंसुओं में उतनी ही गहराई होती जितनी प्रीति की गहराई होती प्रीति की गहराई साधारण लोगों में तुम कितनी कर सकते हो साधारण लोगों में ही गहराई नहीं अब तुम एक बहुत बड़ा जहाज ले आओ और बरसे में बन गए डबरे में चलाओ तो चले कहां जहाज के लिए सागर चाहिए जितना बड़ा सागर हो उतना बड़ा जहाज चल सकता है डबरे में तो कागज की नाव ही चल सकती डबरे में असली नाव नहीं चल सकती खिलौनों की नाव प्लास्टिक की नाव चल सकती नाव नाम मात्र को होगी उसमें तुम बैठ नहीं सकते साधारण जीवन में जो प्रीति देखी जाती है वो डबरों की प्रीति है। मगर लक्षण तो वही है डबरे में भी पानी तो वही है जो सागर में और डबरे के पानी का भी विश्लेषण करो तो एक बूंद के विश्लेषण में भी वही H2O, वही उदजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी जो सारे सागरों में भरी पड़ी उस अर्थ में भेद नहीं है और इसलिए भक्ति में एक अपूर्व विज्ञान है कि वो लोक को अलोक से जोड़ती है ज्ञान लोक को अलोक से तोड़ता है वो दुश्मनी पैदा करवाता है वो कहता है ये संसार परमात्मा के विपरीत है भक्ति कहती है ये संसार परमात्मा का है विपरीत कैसे हो सकता है उथला है जरूर मगर इस उथले में तैरना सीख लो ताकि गहरे में जा सको गहरे में कोई सीधा नहीं जा सकता उथले में तैरना सीखना होता यह संसार उथला परमात्मा है इसमें तैरना सीख लो कभी तैरना सीखने गए हो तो जब तैरना सिखाने कोई बैठता है तुम्हें तो पहले उथले में सिखाएगा नदी के किनारे किनारे गले गले तक ले जाएगा एक बार तैरना सीख लिया तो फिर तुम कितनी ही गहराइयों में जाओ फिर कोई भेद नहीं पड़ता फिर कुछ अंतर नहीं पड़ता उथला पानी हो कि गहरा सब बराबर तैरने वाले को सब बराबर लेकिन गैर तैरने वालों को सब बराबर नहीं गहरे में जान संकट में आ जाएगी उथले में तुम अपने को संभाल रख सकते हो संसार उथला परमात्मा है छोटे छोटे डबरों में भरा परमात्मा छोटी छोटी देहों में भरा परमात्मा यहां तैरना सीख लो यहां प्रेम करना सीख लो यहां प्रेम की कला से अभिग्य हो जाओ फिर दूर तक यात्रा हो सकती फिर तुम डुबकी डुप मार सकते हो लक्षण वही है सांडिल कहते हैं भक्ति की परशुद्धि का ज्ञान लौकिक प्रीति की भांति वाह चिन्हों से ही होता है जैसे लोक में प्रीतम की चर्चा से प्रिया के पुलक अश्रुपात होते हैं या गदगद -गद भाव पैदा होता है या चेहरे पर एक आभा छा जाती तुमने देखा किसी से उसके प्रेमी की बात करो उसकी आंखों में रौनक आ जाती जो आंखें अभी अभी मंद मंद मालूम होती थी फीकी फीकी मालूम पड़ती जिन पर धूल जमी थी अचानक आंखों में एक तेज आ जाता है किसी से किसी के प्रेमी की बात करो उसका चेहरा जो फीका फीका बुझा बुझा था उस पर कोई ज्योति जल उठती है। उसका जीवन जो उदास उदास और हारा हारा था जरा उससे प्रेमी की बात करो इस फूर्ति का जन्म हो जाता है जैसे किसी ने प्राणदायक औषधि दे दी सिर्फ स्मरण पर्याप्त होता है अभी जो घसट घसट के चल रहा था वो नाचने को तत्पर हो जाता है किसी से किसी के प्रेमी की बात करो उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग जाती आंसू गीत है आंसू संगीत हैं आंसू हृदय का भाव है संदल कहते हैं जैसे लोक में प्रीति के लक्षण होते हैं ऐसे ही लक्षण भक्ति के भी होते भगवत कथा सुनकर कि श्रवण सुनकर कि नाम संकीर्तन सुनकर कि कहीं चार भक्त बैठे हों, मस्ती में प्रभु की महिमा का बखान करते हों, गदगद भाव का जन्म होता है आंख से आंसू बहने लगते हैं रोमांच हो आता है व्यक्ति इस जगत का हिस्सा नहीं रह जाता किसी और लोक में प्रवेश कर जाता है इस अपूर्व अवसर का नाम सत्संग है जहां बैठ के तुम गदगद हो जाओ जहां बैठ के तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाए जहां बैठ के तुम्हारे हृदय में नई पुलक नई उमंग उठे जहां बैठ के तुम्हें प्रभु का स्मरण आने लगे जहां बैठ के तुम्हें याद आए कि अरे मैं अपने जीवन के साथ क्या करता रहूं? हूं कूड़ा करकट ही बीनने में बिता दूंगा सब और हीरे जवारातों की खदान पास ही है और मैं डबरों में ही तैरता रहूंगा और सागर इतने निकट है विराट इतने पास है उफक के दरीचे से किरणों ने झांका फजा गई रास्ते मुस्कुराए सिमटने लगी नर्म कोहरे की चादर जवां साक्सारों ने घूंघट उठाए परिंदों की आवाज से खेत चौंके पुर असरार ले में रहट गुनगुनाए हसीन सबनम आलूद पगडंडियों से लिपटने लगे सब्ज पेड़ों के साए वो दूर एक टीले पे आंचल सा झलका तस्वर में लाखों दिए झलमलाए तुम अगर अपने प्रेमी की राह देख रहे हो तुम अगर अपनी प्रेसी की प्रतीक्षा कर रहे हो जरा दूर एक आंचल सा झलमला जाए लाख दिए जल जाते हैं हृदय में जरा किसी की पगध्वनि सुनाई पड़ जाए सरगम छिड़ जाता है हृदय में जरा कोई हवा का धक्का ही सही द्वार पर चोट कर जाए तुम भागे शायद जिसकी प्रतीक्षा थी वह आ गया देखते हो उस क्षण तुम्हारे भीतर क्या घटता है उसको ही अनंत गुना कर लो तो तुम्हें भक्त के लक्षण का पता चलेगा उसकी भक्ति की शुद्धता मनुष्यों के चिन्ह से अनुभव होगी और यह चिन्ह ख्याल रखना दूसरों की कसौटी और परीक्षा के लिए नहीं सांडल्य ने दिए सांडल्य पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई और बहुत से अनुवाद किए गए लेकिन सभी टीकाओं में और सभी अनुवादों में एक बात मुझे दिखाई पड़ी कि उन सब ने यह मान लिया है कि सांडल्य ये लक्षण दूसरों की पहचान के लिए दे रहे हैं कि कैसे भक्तों को पहचानोगे? होगी सांडल ये लक्षण दूसरों की पहचान के लिए नहीं दे रहे दूसरों से क्या लेन देन है ये तुम्हारे भीतर पहचानने के लिए लक्षण ये तुम्हारी अंतर यात्रा के लिए सुगम उपाय हैं, और फिर दूसरा तो धोखा भी दे सकता है आखिर फिल्म अभिनेता को तुम देखते ही हो ना उसे कोई प्रेम नहीं है और प्रेम प्रकट कर रहा है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रेमी भी उतना प्रेम प्रकट नहीं कर सकते जैसा अभिनेता करता है और अभिनेता जानते हैं कि जब आंसू नहीं भी आ रहे हैं तब भी कैसे बुला लिए जाएं और आंसू टपकने लगते बड़ी बड़ी बूंदें प्रकट होती जब नहीं हंसना है तब अभिनेता हंसता है जब नहीं रोना है तब रोता है जहां प्रेम नहीं वहां प्रेम प्रकट करता है जहां क्रोध नहीं वहां क्रोध की लपट आती अभिनय का अर्थ ही यही है कि जो वस्तुता नहीं हो रहा है वो ऐसा मालूम पड़े कि वस्तुता हो रहा है तो तुम ख्याल रखना ये लक्षण दूसरों के लिए नहीं है दूसरे तो हो सकते हैं अभिनेता और ऐसा अक्सर है तुम लोगों को बैठे देखोगे राम कथा सुनते और डोलते उनमें से सौ में निन्यानवे अभिनेता है क्योंकि वे जानते हैं डोलना चाहिए इसलिए डोल रहे हैं क्योंकि डोलने से दूसरे समझेंगे कि वे धार्मिक रोना चाहिए इसलिए रो रहे हैं चाहिए के कारण घटना घट नहीं रही है वस्तुता नहीं घट रही है सब ऊपर ऊपर हो रहा है सब औपचारिक है तुम भी तो मुस्कुराते हो जब नहीं मुस्कुराना तुम भी तो हंसते हो जब हंसी नहीं आती भीतर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं तुम दूसरे की पहचान के लिए सूत्र नहीं देंगे सांडिल असल में धार्मिक व्यक्ति दूसरे की पहचान करने की झंझट में पड़ता ही नहीं जरूरत क्या है लेना देना क्या है कौन भक्त है कौन नहीं है इसकी तुम्हें क्या चिंता है तुम्हें एक ही चिंता होनी चाहिए कि मेरे जीवन में अभी वह परम घटना शुरू हुई या नहीं मेरे भीतर भक्ति का आविर्भाव हुआ या नहीं तुम्हारे भीतर हृदय गदगद होता है या नहीं तुम्हारे भीतर हृदय में एक सरसरी दौड़ जाती है या नहीं तुम्हारे भीतर धड़कने कुछ तेज हो जाती हैं या नहीं तुम्हारे शरीर में रोमांच होता है या नहीं उस पर ध्यान रखना वे लक्षण होंगे कि प्रीति की पहली पहल घटना घटनी शुरू हुई अंकुरण हुआ प्रीति का अषाढ़ के पहले मेघ घिरे जल्दी ही खूब वर्षा होगी और जब प्रीति के लक्षण तुम्हें पकड़ में आ जाए अपने भीतर तो डरना मत क्योंकि वे प्रीति के लक्षण दूसरों को तो समझ में आएंगे कि तुम शायद पागल हो गए हो यह भी क्या बात हुई रामकृष्ण के साथ ऐसा रोज हो जाता उनको कहीं ले जाना मुश्किल होता था क्योंकि किसी ने रास्ते में जयराम जी कर ली वो वही भाव विवल हो जाते जिसने की थी उसने तो सिर्फ औपचारिक जयराम जी थी नमस्कार की बात थी उसने राम जी से तो कुछ लेना भी नहीं था उसमें लेकिन रामकृष्ण को तो राम का नाम ही सुना कि बेखुदी आ जाती मस्ती आ जाती राम का नाम क्या था शराप था वो वहीं खड़े हो जाते चौरस्ते पर आंखें आकाश की तरफ उठ जाती शरीर जड़ हो जाता या गिर जाते रास्ते पर आंख से आंसू बहने लगते शरीर में रोमांच हो जाता भीड़ इकट्ठी हो जाती उन्हें कहीं ले जाना मुश्किल था निश्चित ही लोग पागल समझते थे निश्चित ही चिकित्सक मानते थे कि यह कुछ हिस्टीरिया जैसी चीज है कुछ मृगी जैसी बीमारी है। मगर मैं तुमसे कहता हूं चाहे चिकित्सक सही ही क्यों ना हो रामकृष्ण पागल ही रहे हो और उन्हें मृगी की बीमारी के दौर ही पड़ते रहे हो तो भी मैं तुमसे कहूंगा चिकित्सकों से और उनके स्वास्थ्य से रामकृष्ण का पागलपन बेहतर है रामकृष्ण परम आनंद में जिए तुम जब अपने भीतर भक्ति के इन लक्षणों को देखोगे तो रोकना मत तुम्हारा मन यही कहेगा रोक लो लोग क्या कहेंगे लोग क्या समझेंगे लोग पागल मानेंगे संभाल लो अपने को ये लक्षण सांडिल इसलिए गिना रहे हैं ताकि तब जब ये घटे तो तुम संभालना मत होने देना प्रकट होने देना इनमें दूर जाना है इनमें डूब जाना है इन्हीं के सहारे यात्रा होनी यही वाहन है और जहां बन सके जितना बन सके जिस प्रकार से बन सके उतना समय भगवत कथा में लगाना जहां चर्चा होती हो भगवान की वहां बैठ जाना लाख काम छोड़कर बैठ जाना जहां कोई राम भजन होता हो जहां संकीर्तन होता हो जहां कोई मस्ती में नाचता हो हजार काम छोड़ देना नाच लेना उसके साथ ना नाच सको तो कम से कम उसके पास बैठ लेना कम से कम उसकी नाचती हुई ऊर्जा की थोड़ी बरसा तुम पर हो जाए थोड़े छींटे तुम पर पड़ जाए थोड़ी संभावना तुम्हारे भीतर भी प्रकट होने लगे एकाध बीज से तुम्हारे हृदय में चला जाए कौन जाने कब किस शुभ क्षण में किस मुहूर्त में तुम्हारा भाव द्वार खोला हो और प्रभु स्मरण पकड़ जाए पकड़ जाए तो यात्रा शुरू हो जाए जब तुम्हारे हृदय में एक आध बीज पड़ जाता है फिर तुम्हारे बस के बाहर हो जाएगी बात फिर तुम्हें खोज करनी ही होगी फिर तुम्हें तलाश पर जाना ही होगा ये बाह्य लक्षण आंतरिक लक्षण भी पैदा होंगे सम्मान बहुमान प्रीति विरह इतर विचिकित्सा महिम ख्याति तदर्थ प्राण स्थान तदीयता सर्वतत भावा, प्रातिकूल्य आदि निच स्मरण्यो बाहुल्या सम्मान बहुमान प्रीति विरह इतर विचिकित्सा महिमा कीर्तन प्रीतम के अर्थ जीना तदीता तद्भाव अप्रातिकूल्य इत्यादि प्रेम के आंतरिक लक्षण प्रकट होंगे सम्मान जो व्यक्ति जरा भी प्रभु की खोज से भर जाएगा इस जगत के प्रति इस अस्तित्व के प्रति उसमें महासम्मान पैदा होगा छोटी छोटी बातों के प्रति सम्मान पैदा होगा फूलों के प्रति चांदारों के प्रति सूरज के प्रति नदी पहाड़ों के प्रति क्योंकि ये सब उसी विराट की लीला है इन सब में वही अनेक अनेक रूपों में आया है तब तुम वृक्ष को ऐसा नहीं देखोगे कि सिर्फ वृक्ष तब वृक्ष में तुम उसी की महिमा देखोगे वही हरा होके प्रकट हुआ वही लाल होके फूल बना तब तारों में तुम इतना ही नहीं देखोगे कि सिर्फ तारे जैसा वैज्ञानिक देखता है तब तुम्हें तारों में उसी की रोशनी उसी का रूप उसी का सौंदर्य झलका है झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा सम्मान पैदा होगा रेवरेंस पश्चिम के बड़े विचारक सविज्जर ने रिवरेंस फॉर लाइफ जीवन के प्रति सम्मान को धार्मिक व्यक्ति का आधारभूत गुण माना है संडल उसी की चर्चा कर रहे हैं ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकता जोड़ सके तो जोड़ेगा तोड़ नहीं सकेगा एक पत्ते को भी नहीं तोड़ सकेगा वृक्ष से एक फूल को नहीं तोड़ सकेगा इतना सम्मान होगा उसके भीतर क्योंकि कुछ भी तोड़ो परमात्मा ही तोड़ा जाता है कुछ भी मिटाओ परमात्मा ही मिटता है विध्वंस उसके जीवन से समाप्त हो जाए उसके जीवन में सृजनात्मकता होगी उसके जीवन में सृष्टि के प्रति सम्मान के साथ ही साथ सृजन का आविर्भाव होगा दूसरा बहुमान सांडिल तृप्त नहीं हुए सिर्फ सम्मान से सम्मान साधारण है बहुमान भी पैदा होगा जितना करेगा उतना ही थोड़ा लगेगा सब उंडेल देगा फिर भी लगेगा कि पूरा धन्यवाद नहीं कर पाया इतना दिया है परमात्मा ने इतना दिए जाता है कैसे उण हो सकता हूं बहुमान पैदा होगा अपार कृतज्ञता का भाव पैदा होगा भक्त सब जगह झुका होगा देखा ना जैसे वृक्ष जब फलों से लद जाते हैं तो झुक जाते हैं। भक्त फलवान हो गए झुक जाएगा सब तरफ झुका होगा वृक्षों के चरण छूलेगा नदियों की पूजा कर लेगा पर्वतों की श्रद्धा करेगा सूरज को नमस्कार करेगा सारा जगत देवी देवताओं में परिवर्तित हो जाएगा यही हुआ था जो लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते उन्हें बहुत हैरानी होती कि क्यों इस देश में लोग सूरज को पूजते सूरज भी कोई पूजने की बात है सूरज कोई देवता है चांद को पूछते चांद ने क्या रखा है आप तो आदमी भी उस पर चल लिया उन्हें पता नहीं कि भक्त सब तरफ भगवान को देखता है प्रत्येक चीज दिव्य हो जाती देवता हो जाती क्योंकि प्रत्येक चीज में परमात्मा का प्रतिफलन होने लगता प्रत्येक चीज दर्पण हो जाती उसी का रूप झलकता है प्रीति गहन प्रीति पैदा होगी उस व्यक्ति के जीवन में प्रीति ही प्रीति की तरंगें होंगी उठेगा बैठेगा चलेगा सोएगा और तुम पाओगे उसके चारों तरफ प्रीति का एक सागर लहराता तुम उसके पास भी आ जाओगे तो उसकी प्रीति से भर जाओगे तुम उसके पास आ जाओगे तुम्हारी हृदय वीणा झंकार करने लगेगी इतर विचिकित्सा परमात्मा के अतिरिक्त उसे और सब चीजों में अरुचि हो जाएगी स्वाभाविक अरुचि विराग नहीं अरुचि चेष्टा नहीं होगी उसकी लेकिन उसे और किसी चीज में रुचि नहीं हो जाएगी कहीं लोग बैठ के धन की बात करते तो वो बैठा रहे वहां लेकिन उसे रुचि नहीं होगी कहीं कोई किसी की बात करते हैं कि हत्या हो गई वो बैठा भी रहे वहां तो उसे रुचि नहीं होगी हां कहीं कोई प्रभु का गुणगान करता हो तो वह एकदम सजग हो जाएगा एकदम लपट आ जाएगी उसके जीवन में विरह पैदा होगा और जितना जितना भगवान की पहचान होगी उतने ही विरह की भावदशा बनेगी जितनी पहचान होगी उतनी ही पाने की आकांक्षा जगेगी जितने करीब आएगा उतनी ही दूरी मालूम होगी विरह का मतलब होता है जितने करीब आएगा उतनी ही दूरी मालूम होगी जब पता ही नहीं था तब तो दूरी भी नहीं थी तब तो खोजते ही नहीं थे तो दूरी कैसे होती अब जैसे जैसे, जैसे करीब आएगा जैसे जैसे झलक मिलेगी वैसे वैसे लगेगा कितनी दूरी है जैसे साधारण प्रेमी में विरह होता है वही विरह विराट होकर भक्त में प्रकट होगा चांद मध्यम है आसमां चुप है नींद की गोद में जहां चुप है दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं इन बहारों के साय में आ जा फिर मोहब्बत जवान रहे न रहे जिंदगी तेरे ना मुरादों पर कल तक मेहरबा रहे न रहे रोज की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में न खो जाएं आ मेरे गम में जागती आंखें आ तेरे गम में जागती आंखें कम से कम एक रात सो जाएं चांद मध्यम है आसमां चुप है नींद की गोद में जहां चुप है जैसे प्रेमी 24 घंटे हर चीज से अपनी प्रेसी की ही स्मृति से भर जाता आकाश में चांद है तो उसे प्रेसी का चेहरा दिखाई पड़ता बगिया में गुलाब खेला से प्रेसी की याद आती कोयल ने कुहू कु की कि उसकी प्रेसी नहीं जैसे उसे पुकारा हर चीज निमित्त बन जाती बहाना बन जाती तो साधारण डबरों का प्रेम लेकिन जब तुम विराट सागर के प्रेम में पड़ोगे तो, तो निश्चित ही हर चीज निश्चित ही हर चीज विरह को जगाएगी हर चीज उसी की याद लेके आएगी तीर पर तीर तुम्हारे हृदय में चुभे जाएंगे आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा आज फिर सीने में उलझी हुई बजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी बिखर जाएंगी आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं प्रतिपल भक्त एक धदकता हुआ अंगारा हो जाता प्रतिपल भक्त के भीतर बस एक ही अभीपसा है, एक ही आकांक्षा एक ही प्यास एक ही भूख होती कैसे प्रभु से मिलन हो जाए जितनी ये भूख पड़ती उतना ही परमात्मा करीब आता जिस दिन प्यास पूर्ण हो जाती उसी दिन प्रार्थना भी पूर्ण हो जाती प्यास ही प्रार्थना है और प्यास की परिपूर्णता ही परमात्मा का मिलन बन जाती कुछ और नहीं चाहिए कोई और विधि विधान काम का नहीं तुम्हारा रोआ रोआ उसे पुकार सके तुम्हारा कणकण उसकी प्यास से भर सके एक ऐसी घड़ी आ जाए कि तुम्हारे भीतर उसकी प्यास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे ऐसी त्वरा हो ऐसी तीव्रता हो बस उसी तीव्रता में उसी त्वरा में घटना घट गट जाती कुछ टूट जाता कुछ यानी तुम्हारा अहंकार और जहां तुम्हारा अहंकार टूटा कि तुम चकित होकर पाते हो परमात्मा सदा से मौजूद था तुम्हारी आंखों पर अहंकार का धुंध था वह टूट गया परमात्मा कभी खोया नहीं था मिला भी नहीं सिर्फ बीच में तुम सो गए थे अहंकार की नींद में खो गए थे नींद टूट गई संसार का सपना विदा हो गया तब भी यही वृक्ष होंगे तब भी यही लोग होंगे सब ऐसा ही होगा और फिर भी सब नया हो जाएगा क्योंकि तुम नए हो गए फिर पत्थर में वही सोया मालूम होगा फिर तुम्हारी पत्नी में भी वही है और पति में भी वही और बेटे में भी वही और पिता में भी वही है भक्त के लिए सारा अस्तित्व मंदिर हो जाता है महिमा कीर्तन भक्त को बड़ा आनंद आता है प्रभु की महिमा गाने में क्योंकि जब भी वो उसकी महिमा का गुणगान करता है तभी अपने को भूल जाता है उसकी महिमा का गुणगान अपने अहंकार से मुक्त होने का उपाय है तुमने देखा लोग अपनी ही महिमा का गुणगान करते लोगों की बातें सुनो जरा गौर करो उनकी सारी बातों का निचोड़ क्या है वो यही कह रहे हैं कि मेरे जैसा आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं सारी बातों का निचोड़ यही है कोई कह रहा मैं जंगल शिकार करने गया ऐसा सिर मारा कि किसी ने क्या मारा होगा कोई मछली पकड़ लाया है तो उसका वजन बड़ा चढ़ा के बता रहा है कि उसका वजन इतना है कोई चुनाव जीत लिया है कोई ताश के पत्तों में जीत लिया है लोग सारे खेल कर रहे हैं बात सिर्फ एक है कि मेरा जैसा कोई भी नहीं मैं विशिष्ट हूं मैं असाधारण हूं सब दूसरों को छोटा करने में लगे अपने को बड़ा करने में लगे आदमी की सामान्य स्थिति क्या है वह आत्मस्तुति में लगा है भक्त भगवान की स्तुति में लगता है उस स्तुति में ही लगते लगते भगवान हो जाता है अपनी स्तुति में जो लगेगा वो भगवान से छिटकता जाएगा और जो भगवान की स्थिति में लग जाए, एक दिन भगवान हो जाए, वो जो विशिष्ट होने की आकांक्षा थी उसी दिन पूरी होती जब कोई बिल्कुल सामान्य हो जाता महिमा कीर्तन प्रीतम के अर्थ जीना भक्त फिर अपने लिए नहीं जीता इसलिए जीता है कि थोड़ी देर और परमात्मा का गुणगान कर ले थोड़ी देर और गीत गा ले थोड़ी देर और प्रार्थना कर ले उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है यही तोहफा है यही नजराना मैं जो आवारा नजर लाया हूं रंग में तेरे मिलाने के लिए कतरे खून जिगर लाया हूं पहले कब आया हूँ कुछ याद नहीं लेकिन आया था कसम खाता हूं फूल तो फूल हैं कांटों पे तेरे अपने के हूं। के निशा पाता फूल बाद नए फूल खिले कभी खाली ना हो दामन तेरा रोशनी रोशनी तेरी राहें चांद चांदनी आंगन तेरा यही तोहफा है यही नजराना मैं जो आवारा नजर लाया भक्त कहता मेरे पास और क्या है एक भटकती हुई आंख है आवारा नजर यही तोहफा है यही नजराना मैं जो आवारा नजर लाया हूं रंग में तेरे मिलाने के लिए कतरे खून जिगर लाया हूं जिगर के खून की एक बूंद हृदय को चढ़ाने को लाया हूं जीवन को चढ़ाने को लाया हूं आदमी ने बड़ी धोखे की इजादे कर ली तुम जाते हो फूल तोड़ के मंदिर में भगवान पे चढ़ा आते हो तुम समझते हो तुमने कुछ चढ़ाया जब तक जिगर की बूंद ना चढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं चढ़ाया अपना फूल चढ़ाओ तुम गए और नारियल तोड़ आते हो ये खोपड़ी जब तक ना टूटे लोगों ने तरकीबें खोज ली नारियल जरा खोपड़ी जैसा मालूम पड़ता है उसमें दो आंखें भी होती हैं दाढ़ी मूछ भी होती है। और उसके भीतर जो है उसको हम खोपड़ा भी कहते हैं लोगों ने सिर चढ़ाने की जगह नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया लोगों ने अपने जिगर का कतरा चढ़ाने की जगह सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दिया वो खून का प्रतीक है सिर्फ लोगों ने अपने जीवन का फूल चढ़ाने की जगह वृक्षों के फूल चढ़ाने शुरू कर दिए वे तो चढ़े ही हुए वे तो वृक्षों पर ही चढ़े ही थे उन्हें तोड़ के तुमने कुछ बढ़ोतरी नहीं की कुछ घटाया ही आदमी अपने को चढ़ाए प्रीतम के अर्थ जिए प्रीतम के अर्थ मरे तदीयता वही ही है मैं नहीं हूं ऐसी भक्त की भावदशा होती तदभाव वही सब में है में वही है ऐसी उसकी प्रती होती इन्हीं तरंगों में वो रंगता जाता अपने को इन्हीं भावों से भरता जाता अपने को आ आप्रातिकूल्य और भगवान के प्रतिकूल आचरण का उसमें अभाव होता है वह कुछ भी नहीं कर सकता जो भगवान के प्रतिकूल हो विपरीत हो ऐसी कोई बात उससे नहीं हो सकती जो इस विराट अस्तित्व के विपरीत जाती होगी हो होगी भी कैसे तदीयता पैदा हो गई तू ही है मैं नहीं हूं तदभाव पैदा हो गया सब में तू ही है कांटे का रंग और कांटे की ताजगी पांव से निकले हुए खून में है भीतर की बेचैनी और खुशी आंख से टपकी बूंद में है मगर न इसे कोई देखता है न उसे कोई समझता है भक्त के पास सिर्फ भाव है चढ़ाने को तदीता का भाव तदभाव भक्त अपने को मिटाता है और भगवान को आमंत्रित करता है रो रो के भक्त अपने अहंकार को गलाता है अपने को विदा देता है जिस दिन अपने से खाली हो जाता उसी दिन से परमात्मा से भरने की संभावना शुरू हो जाती तुम मिटो तो परमात्मा हो जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं हो सकता है ये उसके अंतरलक्षण है द्वेषात अभ्यस्तु ना एवं द्वेष बुद्धि आदि से ऐसा नहीं होता भक्त संसार के प्रति कोई द्वेष बुद्धि से नहीं जीता जैसा तथाकथित तपस्वी जीता है तपस्वी के मन में संसार के प्रति बड़ा द्वेष है तपस्वी सिर के बल खड़ा हो गया संसारी तुम्हारे भोगी में और तुम्हारे योगी में बहुत फर्क नहीं होता तुम्हारे योगी और भोगी की भाषा एक ही होती भोगी धन पकड़ता है त्यागी धन से भागता है मगर दोनों ही धन से आलिप्त होते भोगी कहता और धन हो जाए त्यागी कहता मैं धन से डरता हूं धन छूटे मगर दोनों धन से आतंकित हैं। एक मोह से भरा है एक भय से मगर आतंक दोनों में भोगी कहता है सुंदर स्त्री और सुंदर स्त्री और योगी डरा हुआ है सुंदर क्या असुंदर स्त्री से भी डरा हुआ है स्त्री से कहीं मिलना ना हो जाए वो भाग रहा है जंगलों की तरफ कि दूर स्त्री से निकल जाए भोगी तलाश करता जाता है कि चलो पेरिस चलें योगी भागता है हिमालय की गुफाओं मगर दोनों स्त्री से आतंकित दोनों में कुछ भेद नहीं है भाषा एक ही है एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े, लेकिन भाषा में कुछ भेद नहीं दोनों का तर्क एक है भक्त का तर्क भिन्न है भक्त कहता है संसार से द्वेष करके तुम परमात्मा से प्रेम ना कर सकोगे प्रेमी द्वेष करना जानता ही नहीं संसार से भी प्रेम करता है इतना प्रेम करता है इतना गहरा प्रेम करता है कि संसार के घूंघट उठ जाते हैं उस प्रेम में और संसार में ही छिपे हुए परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती द्वेषात अयस्तु न एवं द्वेष बुद्धि आदि से ऐसा नहीं हो सकता यह जो भक्त की परम दशा है यह प्रीति से ही हो सकती है निरंतर प्रीति से गहरी होती प्रीति से हो सकती है इसे द्वेष से लाने का उपाय बुनियादी रूप से गलत है संसार और परमात्मा में विरोध नहीं है तुम्हारे महात्माओं ने तुमसे कुछ भी कहा हो तुम्हारे महात्मा गलत होंगे संसार और परमात्मा में विरोध नहीं है संसार परमात्मा का है विरोध हो नहीं सकता यहां हर चीज पे उसी का हस्ताक्षर है उसी का चिन्ह है विरोध हो नहीं सकता अगर तुम्हें विरोध दिखता है तो तुम्हारी कहीं भ्रांति है तुमने विरोध खड़ा कर लिया है। खोजो टटोलो और तुम उसे यहीं पाओगे छिपा हुआ हर पत्थर को तोलो, और तुम उसी को छिपा पाओगे धड़कते हर पत्ते में तुम उसे हरा पाओगे हर झरने में तुम उसे कलकल -कल करता हुआ पाओगे हर दिए में वही रोशन है और हर दिल में वही धड़कन है और हर सांस में वही श्वास है द्वेष से नहीं प्रेम से भरो और यही भक्ति की निर्मलता है और भक्ति की सरलता सहजता स्वाभाविकता है भक्ति तुम्हें अस्वाभाविक होने को नहीं कहती भक्ति कहती तुम्हें प्रेम तो मिला ही है जन्म से ही लेके आए हो इसी प्रेम की सीढ़ी बना लो त्यागी उल्टे कामों में लग जाता है जो उसे जन्म से नहीं मिला कोई बच्चा जन्म से त्याग लेकर नहीं आता त्याग सीखी भाषा है लेकिन हर बच्चा प्रेम लेकर आता है प्रेम सीखी भाषा नहीं है निसर्ग की भाषा है त्याग आदमी की इजाद है, प्रेम परमात्मा का निर्माण है परमात्मा पर भरोसा करो तुमने देखा छोटा बच्चा पैदा हुआ और प्रेम से गदगद रहता है अभी सीखने का तो मौके नहीं मिला छोटे बच्चे की आंखों में झांका कैसी सरल प्रीति अभी किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं सच तो यह है जैसे ही लोग सिखाएंगे वैसे ही प्रीति कम होती चली जाएगी वैसे ही चालबाजियां बढ़ेंगी द्वेष बढ़ेगा बेईमानियां बढ़ेंगी वैसे ही बच्चा राजनीति सीखेगा कूटनीति सीखेगा धोखाधड़ी सीखेगा ढोंग सीखेगा पाखंड सीखेगा जवान होते होते प्रीति के तो प्राण निकल जाएंगे गर्दन घुट जाएगी बूढ़ा होते होते तो सब रेगिस्तान हो जाएगा प्रीति का झरना खोजे से मिलेगा कहां खो गया लेकिन हर बच्चा प्रेम की बड़ी शुद्ध क्षमता लेकर आता है, भक्ति कहती इसी शुद्ध क्षमता को निखारो परिशुद्ध करो फैलाओ बड़ा करो इसी के सहारे तुम परमात्मा तक पहुंचाओगे परमात्मा ने तुम्हें इस जगत में भेजा तो जरूर तुम्हारे भीतर कुछ रख दिया है पाथे कलेवा जिस रास्ते कट जाएगा और कोई दिया तुम्हारे भीतर रख दिया है कि जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम जला लोगे और वापस घर लौटाओगे कोई नक्शा तुम्हारे भीतर छोड़ दिया है कि कहीं तुम भटक ही ना जाओ कुछ सूत्र तुम्हारे भीतर रखा है कि जिस दिन भी तुम होश से अपने को समझोगे तुम्हें धागा मिल जाएगा उस धागे को पकड़कर तुम यात्रा कर लोगे प्रेम तुम्हारे भीतर सूत्र है प्रेम सूत्रों का सूत्र है, प्रेम स्वर्ण सूत्र भक्त उसी पर भरोसा करता है उसी को निखारता है इसने से प्रीति बनाता है प्रीति से श्रद्धा बनाता है श्रद्धा को भक्ति में रूपांतरित करता है एक एक सोपान चढ़ते चढ़ते एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारा प्रेम अपने पूरे आकाश को पा पाली पूरा खिल गया इस प्रेम की पूरी खिलावट में इस प्रेम के पूरे कमल के खिल जाने में उपलब्धि उसकी जिसे वस्तुता कभी खोया नहीं लेकिन हम किसी सपने में खो गए और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो नहीं है वह दिखाई पड़ने लगा है संसार माया है उस परमात्मा की ही लीला उसकी ही ऊर्जा और संसार तुम्हारे लिए एक शिक्षण का अवसर है सीखो संसार प्रेम को निखारने की प्रक्रिया है इसलिए तुम्हें प्रेम इतने जोर से पकड़ता है प्रेम से बड़ी कोई शक्ति है इस जगत में आदमी प्रेम के लिए जीवन भी दे देता है कभी कभी झूठे और सिखाए प्रेम के लिए भी जीवन दे देता है जैसे मातृभूमि के प्रेम में कोई मर जाता है वो सिखाया हुआ है और झूठा है राजनीतिक चालबाजी है नहीं तो कौन सा देश किसका है सारी पृथ्वी सबकी है लेकिन उसमें भी आदमी मर जाता है कभी कुल के प्रेम में परिवार के प्रेम में जान दे देता है वो बड़ा छुद्र है दो कौड़ी का है लेकिन प्रेम ही इतना बहुमूल्य है कि कृतिम प्रेम भी कभी कभी, कभी जीवन देने योग्य मालूम पड़ता है तो असली प्रेम की तो बात ही हम क्या कहें जिस दिन असली प्रेम पैदा होगा उस दिन तुम चुपचाप अपनी जीवन ऊर्जा को परमात्मा के चरणों में रख दोगे तुम कहोगे सब समर्पित उस समर्पण में ही क्रांति घट जाती सांडिल को खूब हृदयपूर्वक समझना सांडिल बड़ा स्वाभाविक सहज योग प्रस्तावित कर रहे हैं जो सहज है वही सत्य है जो असहज हो उससे सावधान रहना असहज में उलझे तो जटिलताएं पैदा कर लोगे सहज से चले तो बिना अर्चन के पहुंच जाओ। आजितने